लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पैसा रट्टू पैसा रट्टू ये क्या है सब पैसा रट्टू देखिए मैंने जैसा आपसे बताया था ना अट्टू डोसा, पेसर पेसर मूंग की दाल तो ये हम लोग आज मूंग की दाल का डोसा बनाने जा रहे हैं देखिए जैसा कि आप जानते हैं मूंग की दाल का डोसा अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक चीज है पौष्टिक इसलिए क्योंकि ये आसानी से पच जाने वाली चीज है और यहां पर हम कुछ ज्यादा काम नहीं फैला रहे हैं। तो साहब सबसे पहले वो हरी मूंग की दाल ले लीजिए पूरी मूंग जो होती है वो ले लीजिए लगभग आधा किलो हाँ आपको मान लीजिए चार पांच लोगों के लिए दोसे बनाने हैं तो इतना काफी होगा दो प्याज पतले पतले काट लीजिए हाँ यहाँ पर आपको बता दूं कि ये प्याज जो है हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ये प्याज हम एज ए डिश एसेंशियल आइटम नहीं मगर एसेंशियल आइटम क्या है मिर्च जीरा एक चम्मच अदरक अदरक इंच का का टुकड़ा ले लीजिए और उसको पतला पतला काट लीजिए और डोसा बनाने के लिए घी अब इसमें से थोड़ी तैयारी करनी है यानी कि आपको मूंग की दाल को धो करके और रात में भिगो देना है यानी अगर आप अगले दिन ये बनाने वाले हैं तो सुबह उठिए दाल का जो पानी है उसको फेंक दीजिए ये सब जो आपने पानी जब फेंक दिया तो उसके बाद जीरा नमक मिर्च और अदरक इसको आप उस दाल में मिलाइए और ग्राइंड कर लीजिए जब ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा पानी डालिए और पानी डाल के जो आपका बैटर आप बनाने जा रहे हैं इसका ग्राउंड करने ग्राइंड दाल का तो वो बैटर डोसा कंसिस्टेंसी का होना चाहिए यानी ना तो बहुत पतला और ना बहुत मोटा डोसा कंसिस्टेंसी का हो गया तैयार साहब ये एक तवा ले लीजिए तवा देखिए आपको मालूम होगा कि डोसा के लिए जो तवा है ना वो थोड़ा फर्क होता है हमारा जो रोटी पराठे का तवा है वो बिल्कुल चपटा नहीं होता वो थोड़ा गहरा होता है बीच में यहां पर दोसे के लिए जो तवा इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल सपाट तवा होता है तो पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात ये कि दोषे का तवा तैयार किया जाता है तैयार किया जाता है मतलब इट हैजू बी वेरी वेरी हॉट उसको बहुत तेज गरम होना चाहिए और जब आप का तवा तेज गरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको एक सावधानी बता देता सावधानी नहीं उसको एक ट्रिक कहना चाहिए गरम तवा अगर कभी हाथ से छू जाए तो साहब हाथ तो जल गया चूंकि आप रसोई में ही खड़े हुए हैं आप किचन में बैठे हैं या किचन में काम कर रहे हैं तो भाई देखिए सीधी बात क्या है कि आपके रसोई में बर्तन साफ करने का कोई ना कोई साबुन अवश्य होगा जहां भी आप जले हो ना वहां पर आप पहले वो साबुन लगा लीजिए और चाहे वो पाउडर साबुन हो या जैसे रिन टाइप का कोई साबुन हो यानी कि बट्टी वाला साबुन हो उसको लगाइए और उस पर हल्का सा पानी लगा दीजिए अब एक्चुअली क्या है कि आपके जले वाले हिस्से पर वो उसका आ, साबुन का पेस्ट होना चाहिए थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पे जलन भी कम हो जाएगी और पेस्ट सूख जाएगा जब पेस्ट सूख जाए ना तो थोड़ी देर के बाद उस पर एक दो बूंद पानी और डाल दीजिए जब आप वो पानी डालेंगे तो आपको थोड़ा और आराम महसूस होगा बस आप उसके बाद आप देखेंगे कि जब तक आपका रसोई का काम खत्म होगा तब तक आपका साबुन धोने लायक हो चुका होगा जाइए हाथ धो लीजिए जब आप हाथ धोएंगे तो आप पाएंगे कि ना वहाँ छाला पड़ा है और ना वहाँ जलने का कोई निशान है और सब ठीक हो गया मगर देखिए एक बात आपको यहाँ बता दू कि ये कोई मैं बहुत सीरियस जलने के इलाज नहीं बता रहा हूँ ये मामूली तवा छू गया प्रेस छू गई गरम बर्तन छू गया ये उससे उसके लिए है भैया भगवान ना करे अगर कोई सीरियस बात हो तब तो साहब दवाई करिए डॉक्टर के पास जाइए अस्पताल जाइए क्योंकि जलना बहुत ही खतरनाक चीज है अच्छा हाँ सर तो हम लोग से पर थे तो साहब हमारा तवा तैयार हुआ अब तवा तैयार करने के लिए उस पर एक बार पानी का छीटा डालिए जब आप पानी का छीटा डालें और एक बार में वो छन से उड़ जाए तो समझिए कि आपका तवा तैयार है मगर अभी एक और टेस्ट बाकी है। उस तवे के ऊपर थोड़ा सा थोड़ा सा डोसे का बैटर डालें। जब आप बैटर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उस बैटर चिपक रहा है वो तवे पर या नहीं अगर तवे पर चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि तवा तैयार नहीं है अगर वो नहीं चिपकता है, तो तवा तैयार है आप बैटर फैलाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी टपकाइए और साहब, अब आपके पास जो प्याज कटा हुआ है ना उसको इस बैटर पे फैला दीजिए बस पका लीजिए इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पैसा टू बनाते समय आपको पैसा पैसा को बहुत क्रिस्प करने की जरूरत नहीं है है तो तो इसलिए कैन बी स्लाइटली थिकर और आप चाहें, तो आप चाहें इसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए ताकि नीचे वाली जो जो जो साइड है, वो साइड तो आग से पक रही है और जो ऊपर वाली साइड है वो स्टीम से पकेगी और आप चाहें तो आप इसको पलट के भी पका सकते तो साहब ये आपका पैसा रेट टू तैयार हो जाएगा एंड दिस इज अ वेरी डिश जो आपको बहुत बहुत आराम देगी बहुत मतलब अच्छे तो इसके लिए लिए चलते हैं नमस्कार आज के लिए पैसा के पैसा हमारी आज की सभा समाप्त होती है आपका धन्यवाद कभी नीम नीम, कभी शहद, शहद, कभी नर्म, नर्म कभी साथ, साथ।